कल विषय चल रहा था कौन सा सूत्र था कल धृष्टानुश्रविक विषय वित्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय दोनों ही प्रकार के विषय विशे, जिन विषयों का हम इस जीवन में प्रत्यक्ष करते हैं अनुभव करते हैं जिनको हमने भोग लिया है जिनकी स्मृतियां हमारी बनी हुई हैं, व्यक्ति वस्तु पदार्थ कुछ भी ले सकते हैं उसमें शब्द भजन प्रवचन जितने भी हमने अब तक प्रत्यक्ष विषय किए हुए हैं वो सारे दृष्टि में आएंगे और जो हमारे प्रत्यक्ष के विषय नहीं है जिनको हमने अभी भोगा नहीं है जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं है या जिनका फल हमें आगे के जन्मों में प्राप्त होगा ऐसे विषय जिनका भोग आगे जन्मों में करेंगे ये सब कहलाएंगे आनुश्रविक तो दोनों प्रकार के विषयों से तृष्णा का न होना लालसा का न होना उसमें गर्धा का न होना उसमें आसक्ति का न होना और न होना भी ऐसे नहीं उसका वशीकार संज्ञा के रूप में कि स्वयं हमें कितना दृढ़ विश्वास हो गया है अर्थात हमारे लिए वो विषय राग उत्पन्न नहीं कर सकते हमारे वश में हो गए हैं या हमारा चित्त हमारे वश में हो गया है ऐसी सम्यक अनुभूति संज्ञा वशीकार संज्ञा संज्ञा का अर्थ सम्यक अनुभूति गर्धा लालच को कहते हैं विषयों की प्राप्ति की इच्छा अभीपसा कि ये वस्तु मुझे मिल जाए चाहे उपयोग में आए या न आए केवल एक अपना समाज में स्थान बनाने के लिए मैं दूसरों की दृष्टि में ऊंचा उठ जाऊं अनेक प्रकार की भावनाएं मुझे पद प्रतिष्ठा मिले ऐसी भावना रखते हुए पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा ये तो राग हो जाता है और इसका हट जाना उस गर्धा का तृष्णा का हट जाना वो वैराग्य उसमें आगे फिर व्याख्या की गई थी कि दृष्ट पदार्थों में स्त्री पुरुष इत्यादि एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो होता है या अन्न पान खान पान की वस्तुएं सारी और अन्य जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सारे ऐश्वर्य शब्द में आ जाएंगे उसमें पदार्थ भी और स्थितियां भी जैसे लोक में सम्मान मेरा हो लोग मेरी वाहवाह वाह करें प्रतिष्ठा करें मेरी मेरा नाम लें मेरी ख्याति हो यह भी सब उसी में आ जाएंगे ऐश्वर्यों में दृष्ट विषय ये सारे दृष्ट विषय और स्वर्ग की कामना आगे के जन्मों में मुझे अधिक विभूतियां ऐश्वर्य प्राप्त हूं ये सारी कामनाएं और आगे चलकर के विदेह और प्रकृति लय नाम की अवस्थाएं बताई जाएंगी जो कि असम समाधि के भेदों के अंतर्गत आएंगी तो उनमें भी उनकी भी प्राप्ति की कामना न करना उनको भी छोड़ देना यद्यपि व्यवस्थाएं आती हैं जीवन में लेकिन वो अनिवार्य नहीं है वो अवस्थाओं को प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है एक तो ऐसा होता है कि हम जब किसी अपनी मंजिल को लक्ष्य को प्राप्त करते हैं कुछ स्थलों से वहां पर गुजरना होता है हमें वो अनिवार्य होता है जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा है कोई ऊपर की ओर चढ़ रहा है कोई पर्वत पर चढ़ रहा है तो एक एक एक, एक सीढ़ी करके ऊपर को जाएगा उसमें और कोई रास्ता नहीं है उसके लिए और उच्च चोटी पर पहुंचता है वो लेकिन बीच में कहीं कहीं ऐसा भी होता है यदि आपने पर्वतों की यात्रा की है तो वहां पर एक दूसरी शाखा फूट पड़ती है कभी कभी वो किसी अन्य पर्वत की ऊंचाई की ओर ले जा रही है लेकिन वो पर्वत जिस पर हम जाना चाहते हैं उससे नीचा है है ना और आगे गए एक और शाखा फूट पड़ी अब यदि हम उधर को भी जाएंगे उस जो छोटा सा पर्वत है उसको भी देखने की इच्छा हमारी है तो तो वहां जाएंगे लेकिन जाकर के क्या होगा फिर बाद में वापसा। फिर वापस आना होगा वापस आकर के फिर वहीं से यात्रा हमें शुरू करनी होगी तो उसमें जाना अनिवार्य नहीं है और एक ऐसा है कि जिसके बिना हम ऊपर जा ही नहीं सकते जैसे कि संप्रज्ञात समाधि के बिना असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो ही नहीं सकती तो सम्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना अनिवार्य हो गया तो कहीं कहीं अनिवार्यता भी होती है अब उस सीढ़ी पर वो जा रहा है और अंतिम पायदान पर पहुंच गया और अंतिम पायदान पर पहुंचने के बाद अब उसको भी छोड़ना उसको आवश्यक है नहीं तो फिर छत पर पहुंच ही नहीं पाएगा यदि अंतिम पायदान पर पहुंच गया और उसको छोड़ नहीं रहा है तो अंतिम जो स्थिति उसकी है छत पर जाने की चोटी पर पहुंचने की तो उस पर नहीं पहुंच सकता वो तैसे ही यहां पर भी जो इस सूत्र में जिस वैराग्य की बात कही जा रही है ये वैराग्य भी आगे असम में जाने के लिए ये भी त्याज्य हो जाएगा इसको भी छोड़ना होगा लेकिन यहां उसको समझाया जा रहा है कि इस तरह के पदार्थों में जब तक हमारी तृष्णा बनी रहेगी तब तक ये भी जो वैराग्य है जिसको अपर वैराग्य नाम से कहा जा रहा है ये भी प्राप्त नहीं हो पाएगा और उसमें भी फिर आगे और उसको स्पष्ट करने के लिए कि वशीकार संज्ञा हमारी कैसी हो तो आगे जो अन्य विषय बताए गए थे कि दिव्य विषय हो या अदिव्य विषय हो अर्थात हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो या सामान्य विषय हो सभी प्रकार के विषयों से उनका संप्रयोग होने पर भी उनकी उपलब्धि हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं हैं वो हमारे लिए सुलभ हैं ऐसा होने पर भी और नहीं है हमारा उनसे संप्रयोग सन्निकर्ष संबंध नहीं है फिर भी दोनों अवस्थाओं में उनसे राग न रहना और वो भी केवल शरीर की दृष्टि से नहीं कि शरीर से हमने बहुत से पदार्थों का प्रयोग करना बंद कर दिया हमने महंगे महंगे कपड़े पहनने बंद कर दिए हमने महंगी महंगी गाड़ियाँ छोड़ दी अन्य जो भी उपकरण हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए वो हम साधारण वस्तुओं में कहीं प्रयोग करने लगे अब लेकिन कामना हमारी फिर भी अंदर से बनी हुई है हमारे चित्त में संस्कार उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए फिर भी बने हुए हैं इसलिए केवल शरीर मात्र से ही पदार्थों का प्रयोग छोड़ना इतने से संतुष्ट नहीं है व्यास जी वो कहते हैं यहाँ तो हमारी बात केवल चित्त से ही प्रारंभ होती है वो जो राग का हटना है तृष्णा का हटना है वो शरीर से हटना नहीं हमारे चित्त से हटना है तो चित्त यहां से प्रारंभ करते हैं अपनी बात के लिए वो कि चित्त में वो राग ना रहे और राग भी ऐसे न रहे कि हमने विषयों में दोष तो देख लिया जैसे मैंने कल बताया कि विषयों में दोष देख रहे हैं लेकिन किसी और कारण से देख रहे हैं जैसे किसी को शुगर की बीमारी है अब वो मीठे में दोष देख रहा है क्यों इसलिए कि उसको शरीर को हानि होने वाली है उससे तो ऐसा दोष देखना नहीं अपितु वो दोष कैसा देखना है कि हम प्रसंख्यान के बल से अर्थात हमें प्रकृष्ट उस पदार्थ के विषय में ज्ञान हो गया है बैंक में कोई कर्मचारी नोट नहीं उठा रहा है नोटों में ही कार्य कर रहा है और फिर भी वो नहीं वहां से उठाता रुपयों के लिए कारण कि उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी इसलिए दोष दिखाई दे रहा है जबकि उसके चित्त में वो संस्कार बना हुआ है तो विषयों में दोष कैसे देखना है प्रसंख्यान बलात् जो आगे शब्द आया ना प्रसंख्यान बलात्सख्यान के बल से अर्थात ज्ञान पूर्वक यथार्थ ज्ञान पूर्वक कि इस पदार्थ का प्रयोग करने से मेरे चित्त में संस्कार बनेंगे जो मुझे बाधा पहुंचाएंगे मेरे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे ऐसा प्रसंख्यान बल तब यदि हम उस पदार्थ से अपना राग हटाएंगे तो ये माना जाएगा कि हां हम उस वैरागी को अपना रहे हैं और उसके बाद भी क्या फिर ऐसा होगा कि हम उन पदार्थों का प्रयोग करना छोड़ देंगे पदार्थों का प्रयोग तो होगा शरीर की आवश्यकता के लिए हमारे जीवन की यात्रा को चलाने के लिए लेकिन वहां जो वशीकार संज्ञा बनेगी वो कैसी बनेगी अनाभोगात्मिका अर्थात केवल सुख की प्राप्ति के लिए केवल इंद्रियों के सुख के लिए मन के सुख के लिए इन सुखों की पूर्ति करने के लिए नहीं अर्थात यदि यही मात्र भावना है कि केवल मुझे सुख की प्राप्ति करनी है इन पदार्थों से हमने उनको अपना साध्य लक्ष्य बना लिया है तो फिर ऐसा वैराग्य वैराग्य नहीं होगा वहां हमारे अंदर ये भावना भी होनी चाहिए कि हम पदार्थों का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन आभोग से रहित आभोग की भावना से रहित केवल भोगना है इसलिए नहीं तो ऐसी अनाभोगात्मिका और हे उपादेय शून्य वहां पर ऐसा भी नहीं होगा कि मुझे ये त्यागना है क्योंकि यहां ये यह सुनकर के थोड़ा विचित्र लगता है कि जब वैराग्य की बात हो रही है तो यहां हेय की तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है केवल उपाधेय कहना था कि उपाधेय अर्थात ग्रहण करने योग्य ये भावना हमें हटानी है वैराग्य में यही तो होगा के पदार्थों के ग्रहण करने की प्राप्त करने की जो भावना है उसका त्याग करना है यहां तक तो बात समझ में आती है लेकिन यहां तो कह रहे हैं हे से भी शून्य हो अर्थात त्यागना है मुझे ये पदार्थ त्यागने योग्य है ये भावना भी न हो तो ये तो बात बनती नहीं त्यागने की भावना नहीं होगी तो फिर दूसरी भावना कौन सी होगी लेने की होगी और लेने की होगी कोई निषेध करी रहे हैं गो शून्य तभी तो वैराग्य बनेगा लेकिन वहां तात्पर्य है कि मुझे ये त्यागना है अगर ये भी बात मन में विद्यमान है हमारे चित्र में ये संस्कार उठ रहे हैं कि इसको मुझे त्यागना है मुझे ग्रहण नहीं करना है इसका अर्थ है हमारा राग अभी उससे बना हुआ है राग यह हट जाएगा तो त्यागने वाली बात भी समाप्त हो जाएगी एक सामान्य स्थिति बन जाएगी जैसे किसी बच्चे के हाथ में छोटा सा बच्चा सौ का नोट पकड़ा दे उसके हाथ में अब उसको कोई है आकर्षण उसके लिए कुछ भी नहीं है वो न हे है न उपाधेय है उसके लिए तो संसार के पदार्थ जिसको वैरागी होता है उसके लिए एक सामान्य से बन जाते हैं सब कोई किसी में उसको आकर्षण नहीं दिखाई देता इतना तो पता है उसको मुझे क्या प्रयोग करना है क्या नहीं लेकिन आकर्षण की दृष्टि से नहीं वो केवल भावनाएं ईश्वर ने बनाई है इसलिए नहीं अपित्व एक तटस्थ होकर के उन पदार्थों का प्रयोग मात्र करना तो वह है वशीकार संज्ञा जैसे हमारे संबंध बहुत से लोगों से बन जाते हैं वस्तुओं से बन जाते हैं लेकिन कभी कभी आपस में झगड़ा भी होता है तो झगड़ा क्यों होता है हमने उसमें कोई दोष देख लिया किसी प्रकार का कोई वस्तु हम खरीद करके लाए प्रारंभ में तो बहुत उपयोग किया उसका लेकिन कालांतर में उसमें भी हमें हानि दिखाई देने लगी या उससे अधिक कोई अच्छी उपयुक्त वस्तु हमें मिलने लगी तो हम उसको त्यागना चाहेंगे हमारे अपने रूम में हमारे बहुत से साथी हमारे साथ रहते हैं तो किसी बात पर उनसे झगड़ा हो गया अब क्या मन में आ रहा है कि छोड़ो इसके लिए हमें इसके साथ नहीं रहना ऐसी भावना आने लगती है लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं एक बार सहना दो बार सहना और सह लेते हैं थोड़ा सा अब तक सहते आए हैं तो यही मन में आता है तो बहुत से दोष हम नकार भी देते हैं नहीं उसको देखते लेकिन जब बात बहुत बढ़ जाती है आगे तो ऐसे ही यहाँ योगी के सामने भी संसार के पदार्थों को भोगते भोगते भोगते अब बात यहां तक पहुंच गई कि तंग आ गया है वो क्योंकि बार बार उसको बंधन स्वीकार नहीं है ये जैसे चुटकला भी आता है कि ये जो पंडित पुजारी होते हैं तो कहते हैं भाई खाने में बहुत ज्यादा इनकी लालसा रहती है अब किसी यजमान के यहां पहुंचे भोजन कराया गया उनको अब भोजन कराया गया खूब भर के उन्होंने तो पहले क्या भरता है पेट में हमारा आमाशा में जाता भोजन सारा आमाशाही भर गया अब यजमान ने उनके सामने एक, एक लड्डू और रखा और साथ में सौ सौ का नोट भी रख दिया कि लड्डू खाओ सौ का नोट भी ले लो साथ में अब न खाए लड्डू तो सौ का नोट भी हाथ से जा रहा है <laughs> खाए तो सौ का नोट मिले तो और खाया अब क्या भरेगा फिर अब जो गले तक का रास्ता है भोजन का वो भी भर जाएगा यानी गले तक पूरा भरा हुआ अब ये स्थिति बन गई अब उन पर उठा ले जाया वहां पर इतना खाली आ भोजन अब उठने में भी कठिनाई आ रही होता है ना शरीर भारी हो जाता है कैसे उठे अब तो उनको चार पाई पर लेटाया गया अब चार पाई पर लेटाया तो क्या करें उनकी तबीयत खराब होने लगी फिर वैद्य के पास ले गए कि वैद्य जी देखी जरा इनको क्या हो गया है वैद्य ने देखी सारी स्थिति उसमें कोई चिंता की बात नहीं है मैं ये गोली दे दे रहा हूँ ये खा लीजिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगे बोला अगर गोली खाने की जगह होती तो लड्डू और ना खा लेता मैं <laughs> अगर गोली खाने की जगह रहती इन जगह बिल्कुल छोड़ी ही नहीं तो ऐसे ही यहां पर योगी के लिए जिसने सारे पदार्थों के विषय में जान लिया है अब उसके अंदर जो अनुभूति हुई है जो उसके अंदर वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हुई है वो ऐसी है कि डिगने वाली नहीं है पूरा वशीकरण लेश मात्र भी राग का कण भी नहीं है उसके अंदर अब और ऐसी वशीकार संज्ञा क्योंकि संज्ञा शब्द यहां डाला हुआ है सम्यक ज्ञान सम्यक अनुभूति अब तक तो ढील ढीलढाल चल रही थी वैसा नहीं पूरी पूरी अनुभूति क्योंकि अन्य आप संसार में किसी भी व्यवहार को देख लें तो वहां हम जब एक वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु को अपनाते हैं तो पहली वाली वस्तु में कोई ना कोई दोष तो हमने देखा है जैसे मान लो बस में यात्रा कर रहे हैं अब एक सीट पर बैठे हुए हैं देखा कुछ और सीट कहीं खाली हैं तो हम देखेंगे कौन सी बैठे हैं। अगर एक को छोड़कर के दूसरी पर बैठ रहे हैं इसका अर्थ पहली वाली में कोई ना कोई दोष तो देखा है भले ही थोड़ा सा ही है हवा अच्छी आ रही है प्रकाश अच्छा है या ज्यादा आरामदायक है बड़ी है सीट एक गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी ले रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो उसमें अवश्य ही है तो ऐसे ही यहां पर भी हम संसार के पदार्थ से अगर अपना देख रहे हैं कि राग इसको हटाना है तो हानि तो दिखाई दे ही रही है और वो हानि सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देती वो हानि विवेकी पुरुष को दिखाई देती है और इसीलिए विवेकी पुरुष की जो तुलना की गई है उपमा दी गई है वो कैसे दी गई है शास्त्रों में आंखों के समान क्या शब्द आता है अक्ष पात्र कल्पो ही विद्वान विद्वान कैसा होता है अक्षी पात्र के समान ये पात्र है अक्षी हमारा ये पात्र की तरह है ना वो देखा है कटोरा एक जो ऐसा होता है ऐसी तो होती है आंख ही है इसको पात्र कहा गया है तो विद्वान कैसा है ये अक्षय पात्र के समान आंख में यदि जरा भी कोई कण गिर जाए तो आंख सहन करती है क्या एक छोटा सा रेशा आंख में गिर गया आंख सहन नहीं करती लेकिन वही कण यदि हमारे शरीर के किसी अन्य भाग पर है तो हमें कोई अखरेगा वो कुछ भी नहीं पता ही नहीं चलेगा कई बार तो और पता चल भी जाए कोई बात नहीं मट्टी उट्टी लगी है चलो बाद में साफ कर लेंगे लेकिन आंख सहन कर लेगी ऐसे ही सामान्य मनुष्य इन पदार्थों में इन पदार्थों के द्वारा जो उसके चित्त में हानि पहुंच रही है संस्कार बन रहे हैं क्लिष्ट वृत्तियां बन रही है इनका प्रयोग करते करते लेकिन वो उसको नहीं समझ पा रहा है वो संस्कार क्लिष्ट वृत्तियां उसको बेचैन नहीं कर पा रहे लेकिन विद्वान पुरुष के लिए यदि कोई पदार्थ एक छोटा सा भी संस्कार ऐसा बना रहा है जो उसके बंधन का कारण आगे बनने वाला है तो उस संस्कार को वो कभी भी सहन नहीं करेगा तो इसलिए आगे सूत्र भी आएगा एक कि परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकी नहा विवेकी के लिए तो सब दुखी ही दिखाई देने लगता है फिर जिन पदार्थों को सामान्य मनुष्य सुखकारी अब तक मानते चले आ रहे हैं, वो विवेकी के लिए अब कोई भी आनंद या सुख देने वाले नहीं है वो उनसे दुखी नहीं हो रहा है या दुखी होने का अर्थ नहीं है कि बहुत रोने लगा बैठा बैठा कि क्या करूंगा मैं सुख नहीं देने दे रहे हैं इसका तात्पर्य अब उनसे उसका राग हट गया है और राग हटा है इसका अर्थ कहीं और उत्तम स्थान पर उसका राग जुड़ चुका है जैसे मैंने सीट का उदाहरण दिया कि हम यदि कोई स्थान बदल रहे हैं अपना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं अपने जीवन शैली में किसी प्रकार का तो कोई उत्तम शैली हमें दृष्टिगोचर हो गई है ऐसे ही योगी के लिए कोई और अधिक उत्तम वस्तु दिखाई देने लगी है जिससे कि अन्य सारी वस्तुएं उसके लिए तुच्छ जैसी लगने लगी है तो ऐसी वशीकार संज्ञा यह है अपर वैराग्य यदि भी सामान्य मनुष्य के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि ये जितनी बातें बताई गई हैं, ये ऐसी लगती हैं जैसे कि संभव नहीं हो पाएंगी लेकिन योगी के लिए यह भी आगे चलकर करके सामान्य बनने वाला है अब क्योंकि इस अपर वैराग्य से भी आगे निकलना है उसको इससे भी तृष्णा को हटाना है तो अब उसी का सूत्र आगे आ रहा है जिसको हम कहेंगे पर वैराग्य तो अगला सूत्र है 16वां सूत्र तत् परम पुरुष ख्यार गुण वैतृषण्यम तत् तत्मन वह कौन वह किसके लिए कहा जा रहा है हुँ? पीछे जिसका प्रकरण चला था पीछे कौन सा वैराग्य था लेकिन वहां तो अपर शब्द नहीं है अब क्योंकि यहां पर शब्द आ रहा है इसके कारण से वहां हम अपर को लगा सकते हैं तो तत् वह वैराग्य जिसको अभी पीछे कहा गया था तत् परम वह यहां पर अब पर शब्द से कहा जाएगा पर वैराग्य अब उसका स्वरूप क्या होगा और कैसे प्राप्त होता है वो तो उसका स्वरूप बताया गुण वही त्रिष्णियम ये इसका स्वरूप हो गया गुणों से भी तृष्णा का हट जाना गुणों में भी तृष्णा न रहना ये गुण क्या है हाँ गुण है सत्व रजस और तमस इन गुणों से भी तृष्णा का हट जाना क्योंकि अपर वैराग्य में जहां से राग हटाने की बात हुई थी वो पदार्थ कैसे हैं दृष्ट और आनुश्रविक अर्थात सारे ही उत्पन्न पदार्थ और उत्पन्न पदार्थ मूल प्रकृति के कण नहीं होते वहां मूल प्रकृति के कण को नहीं दिखाया जाएगा उन कणों से बने हुए पदार्थ वो सारे थे पीछे के दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के दृष्ट और अनुश्रविक अर्थात वहां क्रिया जो कार्यात्मक संसार है सारा जो कार्य पदार्थ हैं वहां उनसे राग हटाने की बात थी और यहां जिन तत्वों से ये कार्य पदार्थ बनते हैं उनसे भी राग हटाना मूल सामग्री अब गुण है तीन सत्व रजस और तमस उनमें से भी यहां ग्रहण होगा सत्व का क्योंकि रजस तो वैसे ही दुखदाई है तमस मोहात्मक है तो वो तो पीछे अपर वैराग्य में इन सब चीजों को तो वह छोड़ ही चुका है क्योंकि अपर वैराग्य में जो सम्रज्ञा समाधियों के चार भेद थे उन समाधियों में भी जो अंतिम थी अस्मितानुगत समाधि अस्मिता समाधि में जब स्वयं का उसको साक्षात्कार हुआ उस अवस्था में चित्त में कौन सा गुण प्रबल रहेगा सत्वगुण सत्वगुण प्रबल रहेगा रजोगुण तमोगुण बिल्कुल तब चुके हैं उस काल में तो सत्वगुण की अवस्था उभरी हुई है उस अवस्था में वो अपना ज्ञान अपना साक्षात्कार कर रहा है लेकिन प्रारंभ में तो उस काल में जब वो साक्षात्कार होता है प्रथम बार होता है बहुत अच्छा लगता है कोई वैराग्य उस समय नहीं होगा उसके लिए जैसे हम कोई नई नई वस्तु खरीद करके लाते हैं तो कहते ना भाई क्या कर रहे हो उस चीज से एंजॉय कर रहे हैं खूब खूब आनंद उठा रहे हैं जितना भी आनंद उससे ले सकते हैं भरपूर ले रहे हैं लेकिन महीना दो महीना कितने दिन तक लेंगे आनंद फिर एक अवस्था ऐसी आती कि अब उसमें रसी नहीं आ रहा है जो पदार्थ जो वस्तु जो मनुष्य है जो भी हमारा संगी साथी प्रारंभ में हमें बहुत सुखदाई लग रहा था जिसके बिना हम एक पल भी बेचैन होते थे अब वही पदार्थ वही वस्तु वही मनुष्य वही व्यक्ति अब हमारे लिए दुखदायी बनने लगा अर्थात वहां भी हमें कोई न कोई अब कमी दिखाई देने लगी है अब यहां भी योगी के लिए संप्रज्ञा समाधि की अंतिम अवस्था अस्मिता अनुगत समाधि में उसने साक्षात्कार तो किया अपना लेकिन साक्षात्कार करते हुए चित्त की सात्विक स्थिति भी देख रहा है वो अब सात्विक स्थिति देख रहा है लेकिन द्वितीय सूत्र में जहां पर चितिशक्ति का और विवेक ख्याति का भेद दिखाया गया है ध्यान आ रहा है किसी को तो चिति शक्ति को क्या कहा गया था अपरिणामिनी अप्रति दर्शित विषया शुद्धाच अनताच पांच विशेषण उसके दिए गए और ठीक उससे उल्टी हम्म विवेक ख्याति ही चय अतो विपरीता सत्वगुणात्मिका ये सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति जिस विवेक ख्याति के द्वारा उसने अपना साक्षात्कार किया वो भी चित्त की सत्व गुण की उभरी हुई अवस्था थी लेकिन चित्त कैसा है परिणामी है वो विवेख्या परिणामी हुई फिर क्योंकि सत्व गुण सदा रह नहीं पाएगा चित्त में चित्त परिवर्तनशील है परिणामी है तो परिणामी होने से जो उसको आनंद आ रहा था प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लग रहा था बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही थी लेकिन अब वो चाहता है कि वो आनंद मेरा स्थिर बना रहे स्थिरता नहीं पा रही है सत्व गुण का जो सुख उसको आ रहा था वो उसको स्थिर बनाना चाह रहा था लेकिन स्थिरता कैसे आए क्योंकि चित्त की सहायता लेनी पड़ रही है अब उसकी बुद्धि में यह आ रहा है कि ये तो घाटे का सौदा रहा क्योंकि मुझे ये आनंद दबाएगा जब चित्त की सहायता लूंगा मैं चित्त की सहायता लूंगा वो मिलती है शरीर होने पर और शरीर बंधन होने पर मिलेगा तो बंधन तो फिर भी रहा बंधन से छुटकारा भी नहीं मिला एक ये हानि और दूसरी हानि कि यह स्थिति मेरी सदा नहीं बन पाती चित्त परिवर्तनशील है उसमें फिर रजोगुण और तमोगुण उभर आते हैं फिर मैं आनंद से वंचित हो जाता हूं इसलिए अब उस पुरुष ख्याति से भी जो पुरुष ख्याति उसको हो रही थी उस पुरुष ख्याति के भोगते भोगते भी अब उसको उस सत्व गुण से भी वित्रृष्णा होने लगी यही सूत्र में है देखो शब्दों को दोबारा पुरुष ख्याते गुण ख्याण वित्रिषणियम पुरुष की ख्याति होने से जो अब तक उसने सत्व गुण का सुख भोगा उसके स्थायित्व न होने से उस सत्व गुण से भी उसको वित्रृष्णा होने लगी और यही वित्रृष्णा पर वैराग्य का स्वरूप है सूत्र आया समझ में या उलझन है भी कोई चलिए आगे व्यास का भाष्य देखिए फिर कि दृष्टानुश्रविक विषय दोष दर्शी विरक्त विरक्त कौन विरक्त जिसको अपर वैराग्य हो चुका है जिसका वर्णन पीछे आ गया है उसके लिए कहा विरक्त वो कब हुआ था विरक्त जब उसने दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में दोषों को देख लिया था है, मेरे लिए वो हानिकारक हैं ऐसा उसने समझ लिया था विषय हानिकारक नहीं उसके लिए हानि थी उससे विषय तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन उसको उनसे हानि दिखाई दे रही थी ऐसा दोष का दर्शी देखने वाला क्योंकि विषयों का जो स्वरूप है वो तो वही रहेगा ये विषय संसार के ये स्वयं की दृष्टि से देखें इनको तो इनमें कोई दोष नहीं है चाकू में दोष नहीं है सब्जी काटने के लिए हम लाए खरीद करके बाजार से लेकिन उसको यदि हम प्रयोग करना नहीं आता तो अपनी उंगली भी काट सकते हैं उससे अब हम कह रहे ये चाकू तो दोष से युक्त है ये उंगली काट देता है नहीं? ये अग्नि बहुत भयंकर है लगती है तो सारे घरों को फूक देती है अग्नि में दोष नहीं है हमें उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है तो विषयों में दोष नहीं होता है हमारे ज्ञान में दोष होता है हम प्रयोग करना उनका जान जाते हैं ठीक प्रकार से तो यही सारी वस्तुएं हमें मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाएंगे और यदि इनका प्रयोग करना नहीं आ रहा है तो यही हमें बंधन का कारण भी बन जाएंगे तब लगेगा हमें कि इन वस्तुओं में दोष है वस्तुओं में दोष नहीं होता है तो विषय दोषदर्शी का तात्पर्य विषयों में ऐसा दोष देख रहा है जो कि ये मेरे लिए हानिकारक बन रहे हैं अब हैं? अब मेरे लिए इनका कोई उपयोग नहीं है जितना जिसका उपयोग है वो करता रहेगा अनावश्यक नहीं तो ऐसा वह विरक्त ये विरक्त हो गया आगे पुरुष दर्शनाभ्या क्या कर रहा था वो विवेक ख्याति जो हो रही थी संप्रज्ञा समाधि के अंतिम अवस्था तो पुरुष के दर्शन का अभ्यास अपना पुरुष यहां पर स्वयं जीव यहां परमात्माथ नहीं है पुरुष का क्योंकि अपर वैराग्य में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता वहां जीव का साक्षात्कार होता है इसलिए वही लेंगे यहां पर कुछ व्याख्याकारों ने यहां आत्मा वो परमात्मा भी अर्थ ले लिया है लेकिन वो संगत नहीं बैठता तो पुरुष दर्शन के अभ्यास से अभ्यास कहते हैं बार बार करना क्योंकि उसने एक बार किया पुरुष दर्शन फिर किया फिर किया लगातार किया काफी देर तक किया तो बार बार बार बार करते करते क्या होता है के तत शुद्धि तत्शुद्धि हो गया है तत्शुद्धि प्रवेक आप्याय थोड़ा बड़ा शब्द है ये यह, यहां से पूरा एक शब्द है यहां तक ये यह, पुरुष दर्शनाभ्यासा तो अलग हो गया तत्शुद्धि प्रविवेक प्रवेक आप्यायित बुद्धि ही अर्थात पुरुष के दर्शन के बार बार अभ्यास से बार बार अपना साक्षात्कार करने से उससे जो उसका प्रविवेक शुद्ध हुआ है अर्थात जो उसको विवेक उत्पन्न हुआ है ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान बार बार अभ्यास करने से शुद्ध शुद्धि उसमें बढ़ती गई है उसकी शुद्धता एक चरम तक पहुंच चुकी है और ऐसी उस शुद्धि रूपी प्रविवेक से है उसके शुद्ध ज्ञान से उसकी बुद्धि कैसी हो गई है आप बिल्कुल तर हो गई है भर गई है जैसे किसी रसगुल्ला को चाशनी में डाल देते हैं तो चाशनी और रसगुल्ले के प्रत्येक कण में पहुंच जाती है या जैसे किसी वस्त्र को जल में डाल दिया तो वस्त्र पूरा भीग जाता है तो ऐसे ही उसकी बुद्धि पूरी भीग चुकी है तर हो गई है किससे उस प्रविवेक से कैसा प्रवेक जो बिल्कुल शुद्ध है कैसे हुआ है शुद्ध बार बार बार बार अपना दर्शन करने से अपना दर्शन करने से कैसे हो जाएगा शुद्ध क्योंकि अपना दर्शन जब उसको हुआ तो अपने दर्शन में उसे कहीं कोई कमी ही नहीं दिखाई दी कोई गंदगी ही नहीं दिखाई दी क्योंकि जितनी गंदगी क्योंकि स्वयं का जो स्वरूप बताया है दूसरे सूत्र में कि अपरिणामिनी और अप्रति संक्रमा जो शक्ति लेकिन पता तो उसको अब लग रहा है ना अब वहां तो पढ़ लिया कि हाँ चितिशक्ति अपरिणामिनी है अप्रतिसंक्रमा है कोई अंतर नहीं आता है इसमें शुद्ध भी है अनंत भी है शब्द पढ़ लिए लेकिन शब्द पढ़ने के बाद साक्षात्कार अब जाकर के हुआ है तो अब जाकर के हुआ है तो उसको अपनी शुद्धि का अपने स्वरूप का अपनी महत्ता का पता लगा उस पता लगने से अब उसका ज्ञान और परिपक्व हो गया है तो ज्ञान परिपक्व होना अपने विषय में पूरा पूरा पता लग जाना यही अपने ज्ञान की शुद्धि है अर्थात इस ज्ञान में अब कोई मिश्रण नहीं है किसी प्रकार का तो ऐसे विवेक से जिसकी बुद्धि भर चुकी है आप्यायित आप हो गई है अब यहां बुद्धि तो आप्यायित हो गई है लेकिन अब जब वो देख रहा है कि ये जो कार्य मेरा चल रहा है इस समय अपना दर्शन ये कार्य बिना चित्त की सहायता के तो संभव होता नहीं इसमें चित्त की सहायता लेना अनिवार्य है और चित्त में जो सातविक गुण भर रहा है जैसा मैंने बताया भी उसी काल में अपना दर्शन कर पाएगा वो तो अब उन गुणों से भी उसको है गुणे व्यक्त अव्यक्त धर्म यह इनका विशेषण गुणों का ये गुण कैसे होते हैं दो प्रकार के धर्म वाले बताए एक व्यक्त धर्म वाले और दूसरे अव्यक्त धर्म वाले व्यक्त धर्म वाले गुण का तात्पर्य जब ये कार्य जगत हमें दिखाई देता है ये कार्य जगत इन्हीं गुणों से बना हुआ है सत्व रजस और तमस से लेकिन जब कार्य जगत बन जाता है तो ये व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं गुण क्योंकि हमारी अनुभूति में आ रहे हैं अब ये मूल प्रकृति की अवस्था रहेगी तो हमारी अनुभूति में नहीं आएंगे ये इसलिए उनको अव्यक्त कहा है जैसा कि ऋग्वेद में जो सूक्त आपने सुना होगा उसमें प्रथम मंत्री ही यहीं से प्रारंभ होता है कि ना सदासी नो सदासी तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परो किम आवरीव कुहकस्य शर्मन अंभ किम आसीद गहनम गम तो यहां असत और सत इन शब्दों से कहा है यहां व्यक्त और अव्यक्त इन शब्दों से कहा है तात्पर्य एक ही है कि जब ये सत्वरजतम अपनी मूल अवस्था में रहते हैं तब क्या कहते हैं इनको अव्यक्त और जब ये कार्य जगत के रूप में परमात्मा लाता है इनको तब कहते हैं व्यक्त लेकिन कार्य जगत में आने के बाद भी क्या इनका अपना स्वरूप नष्ट हो जाएगा मिट्टी से कुंभकार ने घड़ा बना लिया लेकिन घड़ा बनने के बाद क्या मिट्टी का स्वरूप समाप्त हो गया नहीं, मिट्टी घड़े में तो अब भी है मिट्टी हमेशा मिट्टी ही रहेगी हम चाहे कुछ भी बना लें उससे है? हमने आटे से रोटी बना ली तो रोटी में भी आटा है पूड़ी बना ली उसमें भी आटा है पराठे बना लिए उसमें भी आटा है उसका स्वरूप नहीं नष्ट हो रहा है तो ऐसे ही इन गुणों से संसार बनने के बाद भी जो उनका अपना स्वरूप है वो ज्योका त्यों है अब सामान्य मनुष्य को तो वह नहीं दिखाई देगा हैं? सामान्य मनुष्य हैं? हम स्वर्णकार की दुकान पर गए तो बड़े बड़े अच्छे आभूषण चमकीले दिखाई दिए अब बड़ा आकर्षण लग रहा है उनमें लेकिन एक स्वर्णकार भी गया वहां पर स्वर्णकार की ही दुकान पर स्वर्णकार गया अथवा स्वर्णकार की दुकान पर कोई स्वर्ण बेचने पहुंचा अपने आभूषण बेचने पहुंचा अब आभूषण बेचने पहुंचा तो उसको तो बड़ा करा कर लग रहा है अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ गई बेचने पड़ रहे हैं लेकिन कितने कितने आकर्षक आभूषण वहां बेचने पड़ रहे हैं उसको तो आकर्षण दिखाई दे रहा है उनमें जो बेच रहा है लेकिन स्वर्णकार को क्या दिखाई दे रहा है उनमें वो उनकी डिजाइन देख रहा है क्या उसे तो सोना दिखाई दे रहा है उसमें केवल उसे और कुछ नहीं दिखाई देता ऐसे ही सामान्य मनुष्य की दृष्टि और योगी की दृष्टि पदार्थ वही हैं सारे लेकिन अब दृष्टिकोण बदल गया है उसको इन बने हुए कार्य जगत में भी वो मूल कण ही दिख रहे हैं और मूल कणों में कोई आकर्षण है नहीं हैं? जैसे कोई मकान है और यहां पर हैं, पूरा बुलडोजर चला दें और सारा मकान ध्वस्त कर दें अब क्या है मलबा पड़ा हुआ है वो अच्छा लग रहा है क्या मकान बहुत सुंदर लग रहा था हैं? हम भोजन करते हैं बड़े बड़े स्वादिष्ट सुगंधित चमकीले एक से एक बढ़ के जितना अधिक स्वाद आ सकता है उसमें पैदा करते हैं बनाते हैं और पेट में जाकर के अंत में क्या बनता है उससे <laughs> तो यही स्थिति इन पदार्थों की है योगी को तो वही मूल अवस्था दिखाई दे रही है और मूल अवस्था में कोई आकर्षण हो नहीं रहा उसके लिए तो ऐसे व्यक्त धर्म वाले और अव्यक्त धर्म वाले अर्थात मूल अवस्था जिनकी है उसको भी उसने देख लिया कौन सी समाधि में देख लिया आनंदानुगत समाधि जो पीछे आ चुकी है चार क्योंकि आनंदानुगत समाधि में प्रकृति का ही साक्षात्कार होता है इन गुणों का साक्षात्कार करता है वो तो वहां उसने इनके स्वरूप को जान लिया है देख लिया है सब और व्यक्त रूप में यहां संसार को भी सारा देख लिया उसने तो ऐसे व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के धर्म वाले गुणों से जिसका राग हट गया है तो ऐसा ये जो पीछे वाला विरक्त था तो उसकी स्थिति यहां आकर के अब ऐसी बन गई है क्योंकि पिछली अवस्था में अपर वैराग्य में उसको सत्वगुण से आ सकती थी लेकिन अब वो भी उसकी समाप्त हो चुकी है ऐसा विरक्त हुआ है वो तो उस विरक्ति को प्राप्त करने वाले कहा जाएगा वहां पर जो उसको उत्पन्न हुआ है अंदर उसके वह है पर वैराग्य इसलिए अब जो वैराग्य बताए यहां पर कि तद दैराग्यम दो प्रकार का वैराग्य हो गया उनके दोनों के नाम अलग अलग हो गए और ये जो पर वैराग्य है उत्तर वाला इसमें एक विशेषता और बता रहे हैं कि तत्र यद उत्तरम ये उत्तर वाला जो वैराग्य है ये कैसा है ज्ञान प्रसाद मात्रम ज्ञान प्रसाद मात्रम ज्ञान का प्रसाद मात्र किसे कहते हैं प्रसाद है? प्रसाद का अर्थ प्रसन्न करने वाला जो प्रसन्न कर दे हमें उसे कहते हैं प्रसाद जिसके द्वारा हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है प्रसन्नता में वही धातु है जो प्रसाद में है प्रसन्न बन गया है विशेषण प्रसाद है संज्ञा यहां पर वैसे कह सकते हैं तो जिसके द्वारा हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है और यह है ज्ञान का प्रसाद यानी कि ज्ञान जो जो हमारा बढ़ता जाएगा एक ये भी रहस्य छिपा हुआ है कि वैराग्य कोई अलग से कोई चीज नहीं है हमारे ज्ञान का उत्कृष्ट हो जाना हमारे ज्ञान का शुद्ध हो जाना जितनी अधिक शुद्धि बढ़ती जाएगी ज्ञान की तो वैराग्य वही है क्योंकि ज्ञान शुद्ध होने का तात्पर्य है कि वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप पता लग गया है और यथार्थ स्वरूप पता लगते ही किसी बच्चे को खिलौना हमने खेलने को दिया अब खिलौना उसको बहुत आकर्षक लग रहा है उसके बिना चैन नहीं पड़ता उसको लेकिन वो क्या करता है बच्चा कि अगर खिलौना ऐसा है जो कई अवयवों को पुर्जों को जोड़ करके बना है तो वो खोलने की आदत होती है उसकी जो जैसा होती है वो खोल खोल करके देखेगा अब खोल खोल करके जब सारा देख लिया उसने अंदर बाहर सब तरफ देख लिया और दोबारा हमने फिर जोड़ के उसको दे भी दिया अब उसको अच्छा नहीं लगेगा क्यों नहीं लगा क्योंकि सारी जानकारी तो हो गई अब हमारी जिज्ञासा हमारा सस्पेंस कब तक रहता है जब तक हम जान न ले पूरा पूरा और जहां पूरा पूरा ज्ञान आ गया अंग प्रत्यंग सब कुछ देख लिया अब कोई जिज्ञासा नहीं है कोई सस्पेंस नहीं है सब समाप्त तो ऐसे ही इन पदार्थों में भी जिस योगी ने सब कुछ देख लिया है तो अब उसके लिए कुछ भी नहीं है तो सब कुछ देखना क्या है यह ज्ञान का बढ़ जाना है ज्ञान का उत्कृष्ट हो जाना यथार्थ ज्ञान हो जाना वास्तविकता का ज्ञान लेना तो यही वैराग्य है और यहां जो पर वैराग्य है अब इसमें ज्ञान को और ऊंचा कर दिया उसने अब अब सत्व गुण की असलियत को भी जान गया वो कि ये भी सदा रहने वाला नहीं है तो इसलिए अब ज्ञान प्रसाद ज्ञान जैसे किसी ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो वही प्रसाद है एक प्रकार का तो ऐसा है ये ज्ञान प्रसाद मात्र और यही उसको फल चाहिए था और आगे कहा कि यस्य उदय यस्य कस्य ज्ञान प्रसाद, प्रसाद के उदय होने पर जिन जिस ज्ञान प्रसाद के प्राप्त होने पर क्या योगी क्या मानता है और योगी का एक विशेषण भी दिया कि प्रत्युदित ख्याति प्रत्युदिता ख्यातिर यस्य जिसकी ख्याति उदित हो चुकी है ख्याति का अर्थ वही ज्ञान होता है जिसकी ख्याति उदित हो चुकी है जिसके अंदर ख्याति उत्पन्न हो गई है ऐसा योगी इस ज्ञान प्रसाद के उदय होने पर इसके प्राप्त होने पर अब उसकी मान्यता उसकी भावना कैसी बन जाती है वो शब्द आगे आ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये कि प्राप्तम प्रापणीयम अब तक क्या था अब तक यह था कि जितना जितना प्राप्त हो रहा था उसमें संतुष्टि नहीं हो पा रही थी हर समय यही अभिलाषा रहती थी कि इससे और अधिक हो इससे और अधिक हो और हम सब अपने अपने जीवन में तुलना करके देख लें क्या हमारे सबके जीवन में यही अवस्था नहीं है क्या हम अपनी जिस स्थिति में हैं संतुष्ट हैं वहां से और आगे और आगे और आगे और आगे इसका अर्थ है अभी कुछ और प्राप्त करने को शेष है इनके अंतिम बिंदु को अभी नहीं छू पाए हैं एक नौकरी लगी ठीक है और बड़ी आशा थी प्राप्त हो गई अब नौकरी लग गई हमारी अब क्या हो रहा है कि हमारे लिए एक और ऑफर आ गया किसी और कंपनी से वहां कुछ वेतन बढ़कर के मिल रहा है अब क्या करेंगे हम पहली वाली नौकरी से राग रहेगा या नहीं अब नहीं। अब हट जाएगा क्यों हट गया पहले तो बहुत राग था बडे बड़े प्रयास से उसको प्राप्त किया था हम्म अब कोई और कारण बन रहा है या तो नई नौकरी लग रही है या ऐसा लग रहा है कि यहां तो इस है ऑफिस में रहकर के जो अधिकारी है इसकी बातें सारी सुननी पड़ती है प्रारंभ नहीं लग रही थी सुननी पड़ती हैं बड़े प्रेम से मानी उसकी बातें अब उसकी बातें वही हमें कठोर लगने लगी अब हम और जगह प्रयास करने लगे किसी और जगह जाएंगे तो ये जो परंपरा हमारी परिवर्तन की है लगातार जीवन में ये चलती ही रहती है कब तक चलेगी ये जब तक अंतिम बिंदु को नहीं छूलेंगे अब यहां आकर के जिसको पर वैराग्य हो गया क्या इसके लिए और भी कोई सीढ़ी चढ़ने के लिए है अब कोई सीढ़ी नहीं है इसलिए अब क्या भाष हो रहा है इसको कि प्राप्तम प्रापणीय प्राप्णियम का अर्थ है प्राप्त करने योग्य जो कुछ भी था वो सब प्राप्त प्राप्त कर लिया है अब पहले वाली बात नहीं रही है कि अभी और कुछ प्राप्त करना है ये और और और की श्रृंखला समाप्त हो गई है प्राप्तम प्रापणीयम दूसरी अनुभूति क्षीणाह क्षेत्रव्या क्लेश क्लेश कैसे थे ये क्या करना था इनका इनको क्षीण करना था आगे आएगा कैसे क्षीण होते हैं वो सारी विधियां बताई जाएंगी तो यहां पर इस अवस्था में उसको लग रहा है कि जितने भी क्लेश मुझे नष्ट करने थे वो सारे नष्ट हो चुके हैं क्षीणाह क्षेत्र क्लेशा और छिन्न श्लिष्ट पर्वा भव संक्रम और जिन क्लेशों के क्षीण न होने के कारण से ये भव संक्रम संसार का जो क्रम चल रहा था लगातार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु और यह भी भव संक्रम कैसा है श्लिष्ट पर्वा जिसके पर्व पर्व कहते हैं जोड़ के लिए गन्ना देखा है ना तो उसमें पर्व होते हैं ना बीच बीच में और पर्व कठोर होते हैं या बीच का हिस्सा कठोर होता है पर्व कठोर होते हैं और पर्व में पर्व होती है। और पर्व में रस भी नहीं आता या आता है नहीं जब गन्ना खाते हैं तो पर्व वाला ऐसा जल्दी से मुंह में तोड़ के फेंकेंगे उसके लिए बाहर उसमें कोई रस नहीं है रस तो बीच वाले हिस्से में आ रहा है हैं? तैसे ही यहाँ पर ये जो संसार है सारा हमारा तो ये भी क्या है ये पर्व क्या है मृत्यु संसार थोड़ा शांत बैठी अभी जो हमारे जो जन्म है बीच के एक जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु तो जन्म जन्म जन्म ये तो गन्ने का हिस्सा हो गया और जो मृत्युवारी बीच में ये क्या है पर्व।, पर्व तो जैसे वहां पर पर्व हमें अच्छे नहीं लगते ऐसी हमें यहां मृत्यु अच्छी नहीं लगती लेकिन वो मृत्यु रूपी गांठ वो इतनी प्रबल है जैसे यहां पर ये गन्ने में जो पर्व है वो प्रबल है कि वो अवश्य ही आनी है तो इसलिए कहा गया श्लिष्ट श्लिष्ट कहते हैं बहुत जोर से इसको जकड़ दिया गया है बांध दिया गया है जैसे किसी को चिपका दिया है बहुत तगड़े से <laughs> तो ऐसा ये श्लिष्ट पर्व है जुड़े हुए पर्वों वाला कौन भव संक्रम संसार का ये क्रम उसको क्या लग रहा है योगी को कि अब मैं इसको तोड़ने में सफल हो पाया छेन्ना अब कटाइए है कब से जुड़ा चला आ रहा था लेकिन अब इसको काटने में मैं सफल हो पाया हूं और मुझे बिल्कुल ये कटा हुआ दिख रहा है अर्थात अब जो मेरा ये शरीर है ये अंतिम शरीर है और अब जो मृत्यु होनी है इसके बाद फिर जन्म नहीं होना तो छिन्न श्लिष्ट पर्वा भव संक्रम क्या था इसके न कटने से वो आगे बताया कि यस्य अविच्छेदाद इसके जिसके अविच्छेद से जिसके न कटने से क्या हो रहा था कि जनित्वा मृिय मृत्वाच जायते पैदा हुए फिर मरे मर करके फिर पैदा हुए ये चलता ही चला आ रहा था क्रम तो ये स्थिति थी लेकिन अब भव संक्रम छिन्न हो चुका है अंत में फिर शब्द बोला एक कि ज्ञान शैव पराकाष्ठा वैराग्यम या फिर वही ज्ञान को महत्व दे रहे हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा परा किसे कहते हैं पराकार्थ श्रेष्ठ भी होता है और परा का अर्थ अंतिम सबसे पर जो सबसे अंत में है जाकर के और काष्ठा कैसे कहते हैं लकड़ी को काष्ठा का अर्थ है दिशा हम्म ध्यान से पराकाष्ठा काष्ठा का दिशा भी और यहां अर्थ करेंगे स्थिति अर्थात पराकाष्ठा अंतिम स्थिति की ज्ञान व्यक्ति का कहां तक बढ़ेगा एक सीमा बताई जा रही है उसकी और वो सीमा कि जिसके आगे वो जान भी नहीं सकता और कोई आवश्यकता भी नहीं उसको उसका ज्ञान जितना उसको चाहिए उसके अपने आत्म कल्याण के लिए उतना पर्याप्त तो उसकी अंतिम स्थिति ज्ञान की अंतिम स्थिति बस उसी का नाम है वैराग्य यहां कार्य कारण संबंध है लेकिन अभेद रूप से कथन है यहां पर क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कौन कार्य कौन कारण ज्ञान कारण है जीजुगा जीजुगा या वैराग्य कारण है ज्ञान कार्य है या वैराग्य कार्य है ज्ञान कार्य ज्ञान कारण हां ज्ञान कारण वैराग्य कार्य ज्यो ज्यो ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों वैराग्य होगा तो ज्ञान पहले वैराग्य बाद में लेकिन यहां इनका यह कहना है कि वैराग्य को अलग से मत समझो ज्ञान ही जब अपने उच्च बिंदु पर पहुंच जाता है उसी ज्ञान का नाम समझो वैराग्य ज्ञान शैव पराकाष्ठा वैराग्य वैराग्य और कुछ नहीं है ज्ञान के अतिरिक्त और एक शैव ही ना कैवल्यम और ये जो परवैराग्य है इसके ही बिल्कुल निकट न अंतरियकम अंतर कहते हैं भेद के लिए और अंतरियक भेद वाला और न अंतरियक भेद से रहित तो अर्थात बिल्कुल इसके आगे ठीक जैसे हम किसी को पता बताएं कि अमुक घर पर उसको पहुंचना है अब उसका उसको नहीं पता लेकिन हमने एक पड़ोसी का घर बता दिया जिसको वो जानता था उसने कहा हाँ ठीक हाँ, है उसको तो मैं जानता हूं तो हमने कहा बिल्कुल उसके घर से दीवार से दीवार मिली हुई वही तुम्हारा घर है जहां तुम्हें जाना है तो नान हो गया नव घर और एक घर छोड़ के दूसरे घर हो तो वहां अंतर आ गया बीच में तो ऐसे ही यहां पर कैवल्य इस पर वैराग्य से कितनी दूर है तो बताया नान तरीय बिल्कुल इसके बाद अब यहां दो बातें निकल करके आती हैं कि पहली बात तो यह है कि बिना पर वैराग्य के कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती एक तो ये बात दूसरी यदि पर वैराग्य हो गया तो अब और कुछ नहीं करना है कैवल्य मिलना ही है बिल्कुल सामने ही विद्यमान है तो से वही नान तरीकम कैवल्यम बिल्कुल ठीक इसके बाद कैवल्य की प्राप्ति निश्चित है अर्थात उसने अपनी सीट बुक कर ली, कर ली है तो आज का पाठ ही समाप्त करते हैं शेष कल के लिए हो